भक्ति संगीत नमस्ते दोस्तों आज के इस महाशिवरात्रि स्पेशल में मैं गजेंद्र खन्ना आप सबका स्वागत करता हूँ शिवजी के आदेशानुसार किसी भी कार्य को करने से पहले उनके पुत्र गणेश जी का नाम लेना चाहिए इस परंपरा का पालन हम करेंगे इस आरती के साथ आ, जे गनेश, जे गनेश। Get get get. देशवा पे सिंदूर पे रज मूसी सवारी बात का सिंदूर पे रज मूसी की सवारी ने ने रहे थे उन्नीस की फिल्म महापूजा से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में इसको किया था शंकराव व्यास ने जिन्होंने इस फिल्म के लिए तीन गीत दिए थे इस फिल्म के नौ गीतों को तीन तीन कंपोजर में बांटा गया था अविनाश व्यास जी और मन्ना डे ने भी तीन तीन गीत इस फिल्म में दिए थे इस फिल्म का दूसरा नाम श्री सत्यनारायण की कथा भी था यह एक आंशिक रंगीन फिल्म थी जिसमें नैना रत्नमाला अमीरबाई बाई कनाट की शशि कपूर के अलावा मेहमान कलाकारों के रूप में प्रेम और मुराद को भी बुलाया गया था वैसे तो सभी गीत रमेश गुप्ता ने लिखे थे लेकिन जाहिर है कि यह आरती पारंपरिक है आइए आगे पढ़ते हुए हम शिवजी की स्तुति भी कर लें। ये स्तुति आपने सुनी 1950 की फिल्म हर हर महादेव से गीत कोश के अनुसार इसे गीता राय और बद्रीनाथ व्यास ने गाया है पर मुख्यतः स्वर ही सुनाई देते हैं संगीत था अविनाश व्यास जी का आपने यदि गौर किया होगा तो ये पाया होगा कि स्तुति के बोल संस्कृत में हैं। गीत कोश में इसके गीतकार का नाम नहीं मिलता लेकिन संस्कृत में होने के कारण मुझे लगता है कि शायद इसके गीत का रमेश शास्त्री ही होंगे रमेश शास्त्री का नाम थोड़ा भूला बिसरा हो चला है इसलिए चलते चलते उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करता हूं चलूं। ये जानकारी और कार्यक्रम के और भी कई पहलुओं के बारे में मेरे वरिष्ठ मित्र अरुण कुमार देशमुख जी का सहयोग रहा जिनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ दो अक्टूबर उन्नीस को जन्मे रमेश शास्त्री जी गुजरात के गांव दियोर से थे जो भावनगर जिले में पड़ता है आपने बनारस जाकर विशारद की पढ़ाई की थी जिसे बीए के समकक्ष माना जाता था बाद में अहमदाबाद आकर आपने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखला ले लिया था और संस्कृत में पी भी पूरी की थी कई वर्षों तक आप भावनगर बड़ौदा और अहमदाबाद के आयुर्वेदिक कॉलेजों में भी पढ़ाते रहे फिल्मों के लिए गीत आपने कैसे लिखा उसकी कहानी भी काफी दिलचस्प राज कपूर जब अपनी फिल्म बरसात बना रहे थे तो उन्होंने इश्तेहार निकालकर गीत मंगवाए थे इसको देख रमेश शास्त्री जी ने अपने कुछ गीत राज कपूर को भेजे और उन्होंने एक गीत पसंद कर लिया फिल्म में उस एक गीत ने ही पूरे भारत में धूम मचा दी थी वो मशहूर गीत बिमला कुमारी पर फिल्माया गया था पहचान भी गए होंगे की वो गीत कौन सा था जी हाँ वो था लता मंगेशकर का गाया हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का आज भी ये गीत श्रोता बड़े चाव से सुनते हैं उसी साल आपने राम विवाह शादी के बाद और उषाहरण फिल्मों के लिए भी गीत लिखे 1950 की इस फिल्म हर हर महादेव के लिए आपने पांच गीत लिखे थे जिनमें गीता जी का गाया कंकड़ कंकड़ से मैं पूछूं शंकर मेरा कहा है खूब प्रचलित हुआ था इसके बाद आपने अपनी आखिरी फिल्म जय महाकाली के लिए गीत लिखे और फिल्मों में काम करना छोड़ दिया वे 1990 सौ नब्बे में सेवानिवृत्त हो गए थे हालांकि राज कपूर ने उन्हें कई बार बुलाया पर उन्हें न फिल्मों में चाव था और न ही बंबई आकर बस जाने में जिसके चलते वे हमेशा ना ही करते रहे हिंदी और गुजराती में कई भजन आपने जरूर रामशरण के नाम से लिखे थे जो रेडियो पर आते रहते थे उम्र के आखिरी दस साल आपके काफी कष्टदायक रहे क्योंकि इन्हें सेरिब्रल पाल्सी हो गई थी 30 अप्रैल 2010 के दिन आपका स्वर्गवास हो गया था कार्यक्रम की ओर वापस आते हैं, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ और चलिए सुने महाशिवरात्रि की कथा आइए पधारिये आईये पधारिये और पार्वती की शादी और जैसे हर लड़के की शादी जैसे हर लड़की की शादी जैसे हर लड़की की शादी, लड़की की शादी। आई बात समझ में आई आइए पधारिए आइए पधारिए आइए पधारिए आइए पधारिए पधार देखो अब कैलाश के ऊपर शिव और पार्वती बैठे हैं आंखें प्यार भरे दो प्याले जिनको तर दुनिया वाले आई बात समझ में आई लेकिन अब यहाँ नीचे देखो शिव के यहाँ भगत रावण को ने अपने शीश उठाया ऊंचे पर्वत के आसन को ऊंचे पर्वत के आसन को आई बात समझ में आई आइए पथारी को नष्ट किया पल भर में अरे बाप रे आई बात समझ में आई तो आइए पथारी आइए पथारी के नर्तक बन आई, आई, तो आई। तो आई पथारिये आई पथारिये आई पथारिये आई पथ जी का ये रूप नया है दिखो पड़ी पल के भारी समझा पुरुष जो देखी नारी लाख शिव ने अपने ही शक्ति को जब नारी के रूप में डाला तुम पुरुषों ने होश संभाला आई आई बात ये गीत गाया था महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने फिल्म गीत गाया पत्थरों ने के लिए इसे संगीतबद्ध किया था रामलाल ने और लिखा था विश्वमित्र आदिल ने फिल्म हर हर महादेव की सफलता के बाद त्रिलोक कपूर शिव निरूप रॉय पार्वती और जीवन नारद के रूप में विख्यात हो गए थे। त्रिलोक कपूर और निरुपारोय ने एक साथ पूरी 18 धार्मिक फिल्मों में साथ साथ काम किया था जिनमें से सात शिव पार्वती के रूप में थी जीवन को बाद में एक विलेन के तौर पर जाना गया पर पचास के दशक में धार्मिक फिल्मों में वे काफी दिखाई देते थे उन्होंने रिकॉर्ड उनचास फिल्मों में नारद की भूमिका निभाई थी अगला गीत जिस फिल्म से लिया गया है उस फिल्म में भी ये तीनों कलाकार थे कुछ लोग कहते हैं कि त्रिलोक कपूर जी असली सांप को गले में लगाते थे पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है पर ये बात सच है कि धार्मिक फिल्मों के गीत अक्सर भरत व्यास लिखते और गाने के लिए गीताजी और मन्ना डे को बुलाया जाता था इन्ही तीनों का आइये गीत सुने फिल्म श्री गणेश जन्म से जिसका संगीत खुद मन्ना डे ने दिया था पास लगाने वाले बिगड़ी बना जानलो साथ में में मृगशाला है दर्दुने दर्दुने दर्दुने दिखे दिखे है है तनमी भस्मी रामाने इस कार्यक्रम को संचालित करने के कई तरीके हो सकते हैं मैंने निर्णय लिया कि कार्यक्रम में शिवजी के बारे में कुछ बातें की जाएं और उनसे संबंधित गीत सुने जाएं। आशा करता हूं कि आप इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे शंकर या महादेव अरण्य संस्कृति जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म यानी शैव धर्म नाम से जानी जाती है में सबसे महत्वपूर्ण देवता है वह त्रिदेवों में एक देव है उन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं इन्हें भोलेनाथ शंकर महेश रुद्र नीलकंठ गंगाधर लिहान आदि नामों से भी जाना जाता है तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी बुलाया जाता है हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं माने जाने वाले शिव का वेदों में नाम रुद्र है ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश है शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में दिखते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है शिव के गले में नाग देवता वासुकी विराजते हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए होते हैं शिव के शस्त्रों में उनके धनुष को भी गिना जाता है और इसका नाम पिनाक दिया गया है यही वो पिनाक था जिसका जिक्र रामायण में सीता स्वयंवर में मिलता है जिसके अनुसार यह धनुष परशुराम जी ने अपने प्रिय शिष्य राजा जनक को दिया था कैलाश में उनका वास है ये शैव मत के आधार हैं। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्वरूप में पूजित है अगला जो हम भजन सुनने वाले हैं, वह एक भूली बिस्तम शुक्रम्भा से है नाम से यह प्रतीत होता है की ये वैदिक काल की कहानी शुक्रम्भा से संबंधित होगी इस फिल्म को निर्माता निर्देशक श्री धीरूभा देसाई ने बनाया था और इसके मुख्य किरदारों में उस समय के मशहूर हीरो भारत भूषण और दक्षिण की प्रसिद्ध हीरोइन अंजलि देवी उनकी हीरोइन थी इस फिल्म में ललिता पवार कृष्णा कुमारी निरंजन शर्मा तिवारी और कुसुम ठाकुर ने तो अभिनय किया थी था इस फिल्म में बालक सुखदेव का किरदार निभाया था राजकुमार खत्री ने आज के दौर में ज्यादा लोग सुख कौन थे ये नहीं जानते होंगे पर लगभग सभी को मालूम होगा कि रंभा मेनका और उर्वशी की तरह एक अप्सरा थी यहाँ मैं ये बता दूँ की सुखदेव को ही वेदों और पुराणों का आयोजक बताया जाता है और भागवत पुराण के तो वे मुख्य सूत्रधार थे भागवत पुराण के मुख्य भाग सुखदेव से राजा परीक्षित जिन्हें सात दिन में मृत्यु का श्राप मिला था की बातचीत पर आधारित है किया गया है ऋषि सुख यानी सुख के जन्म से एक रोचक कथा संबंधित है एक बार देवी पार्वती अमरत्व का रहस्य जानना चाहती थीं, जो सिर्फ शिव जी को पता था काफी जिद करने के बाद शिव जी वो रहस्य बताने को तैयार हो गए जब शिव ये रहस्य बता रहे थे तो पार्वती जी को नींद आ गई वहीं पेड़ की एक शाखा पर एक शुक्र यानी तोता बैठा था जो बड़े ध्यान से ये रहस्य सुन रहा था जब शिवजी को इसका आभास हुआ तो तोता घबरा गया और तुरंत वहाँ से उड़ गया इस खबराई हालत में वो एक ऋषि कुटिया में अंगड़ाई लेती महर्षि वेदव्यास की पत्नी के खुले मुंह में घुस गया पूरे 12 वर्ष तक वहाँ छिपा रहने के बाद फिर उसने शुक नामक बालक के रूप में जन्म लिया वह बालक एक दिन भ्रम ज्ञान की खोज में निकल गया था तब देवर्षि नारद जी स्वयं उसे वापस वेदव्यास के पास लाए थे उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद वेद जी ने उन्हें राजा जनक के पास भेजा राजा जनक को जीवन मुक्त माना जाता है क्योंकि मानव शरीर होने के बावजूद उन्हें मोह माया और बंधनों से कोई लगाव नहीं था जनक ने शुक्र को परामर्श दिया की वे पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें क्योंकि ब्रह्म ज्ञान बिना इसके अनुभव के अधूरा है शुक्र की एक बार चलते चलते रंभा से भेंट हो गई और वे उन्हें लगी उनकी हुई बातचीत को ही संवाद कहा गया है जिसमें रंभा उन्हें सुंदर स्त्रियों के साथ रहने के लाभ बताती हैं और शुक्री इसके विपरीत तर्क देते हैं आइए ये, ये शिव भजन सुने फिल्म सुक से इसे गाया है मन्ना डे और आशा भोसले ने एक बार फिर गीतकार हैं भरत व्यास और संगीतकार है खुद मन्ना डे तेरे सनमुख है जीवन की दाहिनी जड़ में छुपी चुपिये थे सनुसार जल में छुपी छुपिए आग अगला की जो आएगा वो है फिल्म शिव कन्याचार के के तो आना लाजमी है क्यूँकी फिल्म निर्माता फिल्मी किरदारों के रिश्तेदार बनाने में एक्सपर्ट है चाहे वो उन्नीस सौ उनचालीस की फिल्म सन ऑफ अलादीन हो उन्नीस सौ चालीस और पचपन की डॉटर ऑफ हातिमताई हो या उन्नीस की सन ऑफ जिम्बो हो बेचारे अलादीन और हातिमताई को शायद पता भी नहीं होगा कि उनके कोई बेटा बेटी भी हैं और सिंधबाद के वंशजों को तो छोड़ ही दें जहाँ तक धार्मिक फिल्मों के विषयों का सवाल है इनके लिए किसी भी प्रकार की कहानियाँ गढ़ने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हमारे पुराणों जैसे ग्रंथों में कई विषय और कहानिया छुपे हैं जिन पर फिल्में बनाई जा सकती हैं। इसीलिए भागवत महापुराण की कहानी पर आधारित तीन बार फिल्म अर्जुन उन्नीस सौ चौतीस युद्ध बनी थी, और 1945 और इकहत्तर में इसी प्रकार राम हनुमान युद्ध उन्नीस और 1975 में रिलीज हुई थी जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित थी इसी तरह गरुण पुराण की कहानी पर आधारित 1965 में बनी थी फिल्म शंकर सीता अनुसूया और उन्नीस में बनी थी वामन पुराण की कहानी पर आधारित फिल्म विश्व वामन जहाँ तक शिव कन्या का सवाल है ये कहानी मनसा देवी की है रोचक बात ये है कि यूनानी सभ्यता में भी एक देवी हैं जिनका नाम है म न सा मां मनसा देवी सर्पों की देवी हैं, जिनकी पूजा सर्पद से बचाव और सर्फ दंश के उपचार के अलावा चिकन पौक्स, पौक्स के उपचार एवं समृद्धि और जनन क्षमता के लिए की जाती है। उन्हें नाश और पुनर्सृजन दोनों का प्रतीक माना जाता है उसी प्रकार से जैसे सांप अपनी केचोली छोड़ फिर नया बन जाता है मनसा देवी की गरिमा मूर्तियों में उनके शरीर को सर्पों से सजाया हुआ दिखाया जाता है वे या तो कमल पर विराजमान होती हैं, या किसी सर्प पर खड़ी होती हैं। उनके सिर के ऊपर सात कोबरा सापों का छत्र भी होता है कई बार उन्हें एक आंख वाली देवी के रूप में दिखाया जाता है और कभी कभी उनकी गोद में उनके बेटे आस्तिक को भी दर्शाया जाता है उन्हें नागिनी यानी नागिन का रूप और विषहरा यानि विश्वनाशिनी के रूप में भी देखा जाता है ग्रंथों में उन्हें कश्यप ऋषि और कदरू जी की बेटी और सर्पराज शेषनाग की बहन बताया गया है उन्हें नागराज वासुकी की बहन और ऋषि जगत की पत्नी भी बताया गया है दंत कथाओं के अनुसार उनके पिता शिव और पति जगत ने अस्वीकृत कर दिया था और उनसे घृणा करने वाली उनकी स्वतीली माँ चंडी ने उनकी एक आंख निकाल दी थी इसी कारण उन्हें क्रोधी प्रवृत्ति का बताया गया है, लेकिन अपने अपने भक्तों के के लिए ये बड़ी दयालु हैं। पुराणों अनुसार कश्यप ऋषि ने उनका अपने मन से किया था ताकि वे उन सर्पों का नियंत्रण कर सकें, जो पृथ्वी पर अपना कहर बर पा रहे थे भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सर्पों की देवी बनाया और भगवान कृष्ण ने देवी करार किया था वर्षा ऋतु के समय आषाढ़, श्रावण मासों में भारत के पूर्व राज्यों में उनकी विशेष तौर पर पूजा की जाती है यही वो समय होता है जब सांप भारी मात्रा में अपनी बांबियां छोड़ बाहर आते हैं बांग्लादेश में भी मनसा और अष्टनाग पूजा करीब महीने भर तक इस समय की जाती है आइए अब शिव कन्या फिल्म का ये गीत सुने जिसे मन्ना डे और एक अज्ञात स्वर में सुना जा सकता है इसको भी लिखा भरत व्यास ने और संगीत दिया खुद मन्ना डे ने मेरी डूबती को पार लगाने वाला कौ भोला रे वो तो मेरी डूबती नैया को पार लगाने वाला कौ भोला रे मेरी झूठती आशा को भीड़ बढ़ाने वाला कौन भोला नाथ ओ तो मेरी झूठती नैया को पार लगाने वाला कौन भोला नाथ उठे खटाए जब विपदा के बादल छाए कछना पड़े दिखाई मनवा पग पग ठोकर खाए अंधकार में तो अंधकार में आशा आशादी जलाने वाला कौन गोला नाद रे मेरी डूबती मैया को का जलाने वाला कौन गोला नाद रे दुख के कांटों में सुख के फूल जलाने वाला कौन गोला नाद रे मेरे को पार लगाने वाला कौन बोला ना बन, बन बात बिगड़ जाए और घोर निराशा छाए भाग्य बने विपरीत जिसे सारी दुनिया टुकराए सुखराए जिते सुखुराए जिसे दुनिया उसको अपनाने वाला कौन बोला ना बोलाना मेरी दूध थी दुनिया को बनाने वाला कौन बोला नेरी दूध को धीर बधाने वाला कौन भोला नाथ रे भी त्रिलोक कपूर और निरूपा रॉय जी की जोड़ी थी निरूपा रॉय का फिल्म में आने का किस्सा भी अनूठा है। वो एक कोशिश की थी उन्हें तो रोल नहीं मिला पर उनकी पत्नी को रोल मिल गया था आपने फिल्मी जीवन में लगभग ढाई सौ फिल्मों में अभिनय किया था निरूपा जी को कई रूप में देखा गया धार्मिक फिल्मों की देवी एक गरीब किसान की शशक्ति पत्नी सामाजिक फिल्मों की परेशान गृहणी फिल्मों की प्रख्यात माँ और एक स्टंट फिल्म हीरोइन भी इन सभी किरदारों में इस वर्सटाइल अदाकारा ने सबका मन मोहा वे करीब 110 फिल्मों में हीरोइन थीं, 50 से ज्यादा फिल्मों में माँ 50 में देवी 30 में शिशक्ति पत्नी और आठ फिल्मों में एक स्टंट हीरो भजन रोमांटिक गीत कॉमेडी गीत कव सैड सॉन्ग से लेकर किसानों के फोक सॉन्ग आप पर सभी फिल्माए गए थे बदलते हुए साथी की तरह आपके कई हीरो रहे। त्रिलोक कपूर के संग 18 फिल्में, बलराज साहनी संग 12 फिल्में, पी जयराज संग 16 फिल्में और अशोक कुमार संग 21 फिल्मों में आप नजर आई थीं। अमिताभ बच्चन की मां के रूप में वो बारह फिल्मों में नजर आई थी सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म में लता मंगेशकर के गाय गीत मुझे देख चांद शर्माए को भी इन्होंने ही लिखा था क्या वर्सिटिलिटी थी उनकी आइए उन्हीं पर फिल्म प्रसिद्ध सुपरहिट गीत जिसका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ सुने गीता रॉय का गाया फिल्म हर हर महादेव का गीत जिसे लिखा था रमेश शास्त्री ने और संगीत दिया था अविनाश व्यास ने कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है कोई बताए कंकर कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है कोई बताए शिखर शिखर से पूछ रही हूँ शंकर मेरा कहाँ है हर हर घर शंकर मेरा कहाँ है कोई बताए हो तो नील गगन की चंद्रकला हो तो नील गगन की चंद्रकला तू रहती उनके पास भला मेरा कहा गया तम बतला मेरी बिगड़ी कौन बनाए कोई बताए कंकर कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है कोई बताए चल पनी घर वाले भाले चल मैं भी तेरे संग चलूँ तू भाले वाले चल तू लिपटेगा कले शाम के मैं चरणों में रह लूँ मेरा धन्य जीवन हो जाए कोई बताए कोई बताए शंकर जी को सहार का देवता कहा जाता है शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं सहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव सहार के देवता माने गए हैं शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है लेकिन वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं रावण शनि कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं इसलिए उन्हें महादेव कहा गया है शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल आदिदेव किरात शंकर चंद्रशेखर जटाधारी नागनाथ मृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजयी त्रयंबक, महेश विश्वेश महारुद्र विषधर नीलकंठ महाशिव लेहान उमापति यानी पार्वती के पति काल भैरव भूतनाथ इवानियन यानी तीसरे नयन वाले शशिभूषण आदि भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है रुद्र का अर्थ है दूर करने वाला, वाला। अर्थात दुखों को हरने अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक कारक है रुद्राष्ट्रीय अध्यायी के पांचवे अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं रुद्र देवता को स्थावर जंगम सर्व पदार्थ रूप सर्व जाति मनुष्य देव पशु वनस्पति रूप मानकर के सराव अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है इस भाव से ज्ञात होकर साधक अद्वैतनिष्ठ बनता है रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य इंद्र विराट पुरुष हरे वृक्ष जल वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य के रूप में वह शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं आशय यह है की संपूर्ण सृष्टि शिवमय है मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि जल अन्य आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धि वालों को व्याधि दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिवजी करते हैं शिवजी के भजन सुनने का जो आनंद है वो अतुलनीय है विंटेज दौर में कई गायक हुए जिनके भजन रिकॉर्ड खूब चलते थे यदि मैं कहूं कि उनमें से एक फेमस गायक मुस्लिम थे तो कई लोग अचरज में आ जाएंगे इस कलाकार का एक पैर भी नहीं था लेकिन उनके हुनर ने उन्हें विश्व भर में अपना स्थान दिया था मेरी वेबसाइट अनमोल फनकार के लिए अरुण कुमार देशमुख जी ने इसी कलाकार पर एक लेख लिखा था जिसमें इस कलाकार पर काफी जानकारी थी मैं बात कर रहा हूँ मशहूर गायक अब्राम राम भगत जी की जो गुजरात से थे और गुजराती और हिंदी दोनों में आपके खूब रिकॉर्ड बिकते थे जो गाना मैं बजाऊंगा के, के लिए बहुत गुजार हैं ये गीत उन्हें फिजी रेडियो से मिला था अरुण जी ने अपने लेख के लिए काफी जानकारी हरीश रघुवंशी जी रजनी कुमार पांड्या जी से ली थी और जयवंत भाई चावड़ा जी ने उनका अनुवाद करते हुए काफी सहायता की थी हम इन सभी के शुक्रगुजार गुजार हैं अब्राहत जी का वास्तविक नाम इब्राहिम करीम सुमरा था वे 24 अक्टूबर 1920 के दिन जैतपुर के पास नवागढ़ नाम के गांव में पैदा हुए थे जो गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है उनके पिता पुलिस में सिपाही थे धन के अभाव के कारण इब्राहिम सिर्फ पहली कक्षा तक ही स्कूल जा पाए स्कूल छोड़ने के कुछ साल बाद गुलाम हुसैन मिल में मजदूरी करने लगे एक दिन दुर्घटनावश उनका एक जैतपुर के सर आदम जी हाजी दाऊदेक्शन पूरी तरह फैल चुका था और उनका पूरा पैर काटना पड़ा था इब्राहिम जी अब लाचार और पंगु स्थिति से जूझ रहे थे उनकी नौकरी भी चली गयी थी जैतपुर के पास के गाँव खिरसारा में उनके अंकल पुलिस पटेल थे और इब्राहिम उनके पास चले गए वहां पर पूर्णिमा की रात एक भजन मंडली का आयोजन रामभाई खोड़भाई के घर होता था पालक इब्राहिम वहां बजने वाले भजनों के संग मंजीरा बजाते थे धीरे धीरे वे उसमें खुद भी गाने लगे और उनकी मधुर आवाज गाँव में काफी पसंद की गई जब उन्होंने कृष्ण भजन गाने शुरू किए तो उनकी प्रशंसा दूर दराज इलाकों में भी पहुंचने लगी उन्हें जूनागढ़ भारनाथ मेले में आमंत्रित किया गया हजारों लोगों ने उन्हें वहां सुना और सौराष्ट्र के कई कस्बों में उनकी भजन यात्राएं निकलने लगी इस भजन गायकी ने ही उनका नाम इब्राहिम से अबराम बना दिया और कृष्णा भजन गाने के कारण उसमें भगत जोड़ दिया इस तरह से अबराम भगत एक कुशल भजन गायक बन गए वाडिया के दरबार ने उन्हें सुरागपुरा जिले में रहने की जगह दी उन्होंने वहां अपना घर बनाया और जयपुर के सिपाही कालू भाई की बेटी हलीम बानो से विवाह कर वे वहीं बस गए अपनी मेहनत और लगन से विकलांग होने के बावजूद वे सबसे प्रचलित गायक बन गए खासकर वैष्णव समाज में उस दौर में पचास साठ वर्ष पहले भी कई सारे भजन गायक थे जैसे यशवंत भट्ट मोहनलाल रायनी, कनुभाई बारोट, लाल भगत इत्यादि, परंतु अब्राहम भगत ने सबको पीछे छोड़ दिया था प्रसिद्धि के मामले में कोलंबिया और एच जैसे लेबल से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर उनके खूब हिंदी व गुजराती भजन रिकॉर्ड बिकने लगे इन्हें वहाँ गुजरात में शायद तावड़ी कहते हैं उनके साई बाबा के हिंदी रिकॉर्ड भी खूब बिके थे गोल्ड डिस्क का सिस्टम उस समय होता तो उनके आधे से ज्यादा रिकॉर्ड्स को दर्जा जरूर मिलता अब भगत आख्यान में पारंगत थे जिसमें गीतों भरी कहानियां होती हैं। उनका सबसे लोकप्रिय आख्यान था कुंवर भाई नू इसके अलावा वे अर्ध कटारी प्रभातिया और रामगढ़ी इत्यादि भी गाकर सुनाते थे थोड़े समय में ही उनकी ख्याति सब सबोर फैलने लगी और उनके शो बॉम्बे और अन्य जगहों पर हाउसफुल होने लगे तुला भाई काग के भजन गाने के बाद इस लोकप्रियता में और भी बढ़ोतरी होने लगी महात्मा गांधी ने खुद उनको प्रशंसा का पत्र लिखा था 1965 के युद्ध के समय इन्होंने अपनी पूरी कमाई प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाई थी दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री जी की उपस्थिति में शो हुआ था और शास्त्री जी ने उनकी गायकी को बहुत पसंद किया था सत्तर के दशक में अमेरिका के अलावा कैनेडा यूके पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में आपके शो हुए थे 27 फरवरी 1988 के दिन जब उनका देहांत हुआ तो अखबारों में लिखा गया तानपुरे का एक तार टूट गया अब हम उनका गाया शिव भजन सुनेंगे जिसका संगीत उन्होंने खुद ही दिया होगा क्योंकि वे अपने भजनों का संगीत खुद देते थे ये भजन शिव पुराण की कथा पर आधारित है जिसमें ये बताया गया है कि जब भगवान शिव को पता चला कि भगवान विष्णु ने गोकुल में अवतार लिया है तो वे उनसे मिलने गोकुल गए इस भजन में उनके गोकुल जाने की कहानी बताई गई है इसे किसने लिखा ये तो नहीं मालूम पर तीस के दशक में इस अनमोल मोती को काफी पसंद किया गया था आइए आनंद ले उनकी आवाज का चंद्रती जगाते में। श्री कृष्ण के दर्शन कारण आए सदा शिव गोपन जता तीस पर ग चंद्रमा चितये गले की माला बिराज रूप बनाई स कारण में एसना ग जब गले मेरा पटे आलम भर का दुख रे दे सदैया दे जोगी देखा तो दो नगरी आपे ब्रह्मा आपे विष्णु आपे तो भयान दारी गली गली में अ जगा करे नंद मै नंदम माता योग महल में बैठी आवाज़ बजुतरा कानन में बाहर निकल जब आई योगा आने खड़ी है दरवाजन जब जोगी का स्वरूप देखा विचार करती भय मन में खाली भर कर दे करो बाबादी जोली में महादेव कहते हम नहीं लेते ले जा मैया अपने घर में क्या रखू तथा तो नुका पढ़ा रख तो मेरी बोली दे तोगी ज्ञान न दू तेरे बोलन में रे बालक के दर्शन कारण लेना हो तो ले बाबा जी ये बात नहीं होने की मेरा बालक तल का जन्मा खबर नहीं उसको तन पाला पीला रूप तुम्हारा तुरत जायन की मेरा बालक डर कर मर जाय नजर लगे किसी राधन हटकर मन में कहत सदातिव ये बालक न डरने का तीन लोक को यही डरावे दाता चार सूतन का रूपी मुनीश्वर देवी देवता यान धरे तेरे बालक का कुमने बालक ऐसा जन्मा दाम सुधारे कहीं लोकन का जल्दी लावो जल्दी लावो दर्शन करके जाओ बना में दूरदे सता हम है जोगी रहने वाले पर्वत में अपने मन में समझियो दाप आय प्री कृष्ण तू श्रभुज भुजा पदम में विष्णु गिर सोन नजरों नजर जब मिल गए दोनों माया कंकर अंतर ध्यान दोनों गये मालूम नहीं कोई विरले आतीश जोगी चले जंगल में मुखी रहे तेरा जाया श्याम प्रभु पूज विरादे संख्या ने मंगल गाया गाय जगती तू लक लेख जगाते नगरी ने पुत्र के दर्शन कारण आये लगो शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामजस्य देखने को मिलता है शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविशर सर्प भी उनके गले का हार है वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं, गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी हैं। सोम में आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है उनके परिवार में भूत प्रेत नंदी सिंह सर्प मयूर सभी का संभाव देखने को मिलता है वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का पर्व है शिवरात्रि शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों पहर में करनी चाहिए शिव को बेलपत्र पुष्प चंदन का स्नान प्रिय है इनकी पूजा के लिए दूध दही घी शक्कर शहद इन पांच अमृत जिसे पंचामृत कहा जाता है से की जाती है शिव का त्रिशूल और डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित है चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंताकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न रखता है तो बुध आदि ग्रह समभाव में सहायक बनते हैं महामृत्युंजय मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है सावन सोमवार व्रत को काफी फलदायी बताया जाता है ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है महाशिवरात्रि का व्रत अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कई भक्त करते हैं इस व्रत को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विधि से मनाया जाता है आगे बढ़ने से पहले चलिए सुने शिवजी की एक और स्तुति पंकज मलित साहब के स्वर में उन्ही के संगीत में जिसे फिल्म यात्रिक से लिया गया है एक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है लेकिन फागुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि कही गई है इस दिन भुक्ती और मुक्ति दोनों देने वाली मानी गई है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा विष्णु ने शिवलिंग की पूजा सृष्टि में पहली बार की थी और महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी इसलिए भगवान शिव ने इस दिन को वरदान दिया था और यह दिन भगवान शिव का बहुत ही प्रिय है महाशिवरात्रि का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इस दिन अपनी पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए माघ कृष्ण चतुर्दृश्यामादिदेवो महानिशि शिवलिंगत योधरुत कोटि सूर्य समप्रभा भगवान शिव अर्धरात्रि में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे इसलिए शिवरात्रि व्रत में अर्धरात्रि में रहने वाली चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए कुछ विद्वान प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी विद्या चतुर्दशी शिवरात्रि व्रत में ग्रहण करते हैं नारद संहिता में आया है कि जिस तिथि को अर्धरात्रि में फागुन कृष्ण चतुर्दशी हो उस दिन शिवरात्रि करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है जिस दिन प्रदोष व अर्ध रात्रि में चतुर्दशी हो वह अति पुण्यदायिनी कही गई है ईशान संहिता के अनुसार इस दिन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ जिससे शक्ति स्वरूपा पार्वती ने मानवीय सृष्टि का मार्ग प्रशस्त किया फागुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण है कि इस दिन क्षीण चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक लयात्मक शक्तियां आती हैं, जो जीवनी शक्ति में वृद्धि करती हैं। यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है लेकिन शिव स्वरूप महामृत्युंजय दिव्य पुंज महाकाल आसुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं। मारक के अनिष्ट की आशंका में महामृत्युंजय शिव की आराधना ग्रह योगों के आधार पर बताई गयी है बारह राशियां, बारह ज्योतिर्लिंगों की आराधना या दर्शन मात्र से सकारात्मक फलदाय हो जाती है यह काल वसंत ऋतु के वैभव के प्रकाशन का काल है ऋतु परिवर्तन के साथ मन भी उल्लास व उमंगों से भरा होता है यही काल कामदेव के विकास का है और काम जनित भावनाओं पर अंकुश भगवत आराधना से ही संभव हो सकता है भगवान शिव तो स्वयं काम निहनता है अतः इस समय उनकी आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है आइए अब संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का एक मधुर गीत सुनें, जिसे गाया है कमल बारोट और महेंद्र कपूर ने संगीत है एस एन त्रिपाठी का गीत कोश के अनुसार इस गीत को स्वयं तानसेन ने लिखा था फिल्म में इसे भारत भूषण और एक बच्चे पर फिल्माया गया था जिसमे सिर्फ कमल बारोट की आवाज मिलती है आइए इसे सुनें घर शंभ भोलेनाथ जय हो जय हो जय हो जय जय जय विश्वनाथ जय जय कैनाथनाथ हे शिव शंकर तुम्हार जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी ंग भाल अंग भस्म जाल माल मैरम चरण तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है भगवान शिव का यह प्रमुख पर्व फागुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है माता पार्वती की पति रूप के महादेव शिव को पाने के लिए की गई तपस्या का फल महाशिवरात्रि है यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है इसी दिन माता पार्वती और शिव विवाह के पवित्र सूत्र में बंधे शादी में जिन सात वचनों का वादा वरवधु आपस में करते हैं उसका कारण शिव पार्वती विवाह है महादेव शिव का जन्म उल्लेखन कुछ ही ग्रंथों में मिलता है परंतु शिव अजन्मा है उनका जन्म या अवतार नहीं हुआ महाशिवरात्रि पर भारतवर्ष में काफी धूमधाम से मनाया जाता है मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और कामना करता हूँ कि शिव जी की असीम कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे अंत में छोड़े जा रहा हूँ एक खूबसूरत गीत इसे लिया गया है फिल्म मुनीम जी से जिसे गाया था हेमंत कुमार ने पहाड़ी धुन पर संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने और लिखा था कविराज शैलेन्द्र ने कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो माफ कीजिएगा आपका आने वाला पर्व हर्षोल्लास से बीते धन्यवाद चल पालकी सजा के बबूती लगा के ना शिवजी भी हन चल पाल की सजा के बबूती लगा के पालकी सजा, पाल सजा के ना जब शिव बाबा करे तैयारी कई के सकल समान हो शूल विराजे नाचे बुध शैतान हो ब्रह्मा चल विष्णु चल लेके वेद पुराण हो शंक चक्र और कदाधनुष लई चले श्री भगवान हो और बंटन के चले बम्भोला लिले भांग था का गोला बोले जे हरदम चले लड़का परा के की लगा के पाल की सजा के नो शिवजी भी चले चल की सजा के की लगा के पाल की सजा के तो दिन पर चल दलीली लार हो हो ना गर्दन के नीचे दिलन लोटा फेंक के भाग चले ली चल खली लार हो इनके संग विवाह न करबो गोरी रही कुमारी हो रही पार्वती समझाई बचलो हम रो जय भर आय ल हम कल मालिका के बाबूत लगा के की सजा के नो शिव जी बिहार चले बाल की सजा के बाबू की लगा के पाल की लगा के ला चार हो बाबा पंडित बिचारे होला हो, चार हो की लगी गो नागिन की अधिकार हो, ना उन हो। बिजमड़वा में ऐली कर ठंगन एगो नागिन दहल विदाई नाउन जूले चले पराई। तब हँस लगल धूसा खटा के बबूती लगा के पाल की सजा देना खुश जी जी चले चल पालक सजा के बाबूती लगा के पालक सजा देना नारी हो राजा हिमाचल दान करे बरसाती शिव शंकर ऐसी जटा से गंगा बहली महिमा अगम अपार हो यह शिव शंकर धैल लगाए इनके तीनों लोग दिखाए कहे दुख रंग ये तो बाबू लगा दे